पातंजल योग प्रदेश समाधिपाद सूत्र उन्चास पचास श्रुताुमान्य विषया विशेषार्थवात् अगले सूत्र में आगम अनुमानजन्य ज्ञान से रितंबरा प्रज्ञाजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेष्ठता बतलाते हैं श्रुतानुम प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थवात्थ आगम और अनुमान की प्रज्ञा से रितंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार करने से व्याख्या पदार्थ के दो रूप होते हैं एक सामान्य दूसरा विशेष सामान्य वह है जो उस प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाता है और विशेष वह है जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रूप है जिससे एक ही प्रकार के पदार्थों में भी एक दूसरे से भेद हो सकता है आगमजन्य ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को ही विषय करता है विशेष रूप को नहीं क्योंकि विशेष के साथ शब्द का वाच्य वाचक भाव संबंध नहीं होता है शास्त्र ने जिस वस्तु के साथ शब्द का संकेत किया है उस वस्तु को वह शब्द सामान्य रूप से ही बोधन करता है न कि विशेष रूप से गो वृक्षादि शब्दों के सुनने से गो वृक्षादि का सामान्य ज्ञान होता है व्यक्ति विशेष गो वृक्षादि का विशेष ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार अनुमान भी सामान्य रूप से वस्तु का ज्ञान उत्पन्न कराता है विशेष रूप से नहीं क्योंकि अनुमान में लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है जहाँ लिंग की प्राप्ति वहीं वहाँ अनुमान नहीं हो सकता जैसे जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है जहाँ प्राप्ति है वहाँ गति है जहाँ गति का अभाव है वहाँ प्राप्ति का अभाव है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही वस्तु के विशेष रूप को दिखलाने में समर्थ होता है किंतु इंद्रियजन प्रत्यक्ष ज्ञान भी स्थूल वस्तुओं के ही प्रत्यक्ष रूप को दिखला सकता है न कि सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट अत पदार्थों को पंचतन मात्राएँ अहंकार महत्त्व प्रकृति पुरुष आदि सूक्ष्म पदार्थों में प्रत्यक्ष की भी पहुँच नहीं है आगम और अनुमान से इनके सामान्य रूप का ही पता लग सकता है इनके विशेष रूप को नहीं बतला सकते निर्विचार समाधि की विशारदता में होने वाली रितंभरा प्रज्ञा से ही इन सूक्ष्म पदार्थों के विशेष रूप का साक्षात्कार हो सकता है अन्य किसी प्रमाण से नहीं अतएव यह प्रज्ञा विशेष विषयक होने से श्रुत अनुमान प्रज्ञा से अन्य और उत्कृष्ट है यही परम प्रत्यक्ष है यह श्रुत और अनुमान का बीज है अर्थात श्रुत और अनुमान इसके आश्रय हैं न कि यह उनके वस्तु के इस यथार्थ स्वरूप को ही आगम बतलाता है और इसी का अनुमान किया जाता है यहाँ रितंभरा प्रज्ञा को प्रसंख्यान अर्थात विख्याति के तुल्य समझना चाहिए